काशी में ऐसी भूमि नहीं है जहां कोई शिवलिंग ना हो परंतु वीरेशवर लिंग के समान शीघ्र सिद्धि प्रदान करने वाला तथा धर्म अर्थ काम एवं मोक्ष देने वाला दूसरा लिंग नहीं है शिव भक्तों में श्रेष्ठ चंद्रमौलि तथा भरद्वाज जी पूँकाल में वीरेशवई की आराधना करके उनकी महिमा का गान करते हुए उन्हें लीन हो गए नागराज शंक छूटने भी प्रतिबिंब रात में अपने फनों की मणियों से बार-बार आर्थ उतारते हुए छह महीने में शिद्दि प्राप्त करनी यहां वसु दत और रन नामक वैश्यों एक वर्ष तक श्री वेश्वर की आराधना करके सत्तवित्त के समान पुत्र की प्राप्ति की थी अतः मैं भी यहाँ तीनों काल वेश्वर की आराधना करके अपनी स्त्री के रुचि के अनुसार शिव ही पुत्र प्राप्त करूँगा धीर बुद्धिवाने विपुल विश्वानर में ऐसा निष्कर्ष के चंद्र, गुप्त के जल से इश्नान किया और व्रत की दिशानी नियम ध्यान किया, वे एक मास तक प्रतिदिन केवल एक बार भोजन करके रहे, फिर दूसरे मास में दिनभर उपवास करके केवल रात में ही भोजन करते रहे, उसके बाद पूरे एक मास तक उन्होंने अखंड उपवास किया। तदंतर एक मास तक दूध पीकर एक मास तक साग और फल खाकर एक महीने तक मुट्ठी भर तिल चबाकर और एक महीने तक केवल जल पीकर जीवन निर्वाह किया तत्पश्चात एक मास तक वे केवल पंचगव्य पीकर रहे एक मास तक चंद्रायण व्रत में लगे रहे एक मास तक पुषके अग्रभाग पर जितना जल आता है उतना ही पीकर तप करते रहे और एक मास तक उन्होंने केवल वायु का आहार किया उसके बाद 13वें मास में गंगा जी के जल में स्नान करके वे प्रातः काल जो ही भगवान वीरेश्वर के समीप गए तो ही उस लिंग के मध्य में उन्हें एक विभूति भूषित अष्टवर्षीय सुंदर बालक दिखाई दिया उसके नेत्र कानों के समीप तक फैले हुए थे ओठ बहुत ही लाल थे मस्तक पर पीले रंग की जटा का मनोहर मुकुट शोभा पा रहा था वह बालक नंगा था और उसके मुख पर हास्य की छटा छा रही थी उसने बालकुचित वेशभूषा धारण थी वह मनोहर बालक वैदिक सूक्तों का पाठ करता और खेल खेल में ही हंसता था उसे देखकर विश्व के शरीर में आनंद तरीके से रोमांचित आया और वे गदगद कंठ से बोले नमस्कार है नमस्कार है तत्पश्चात उन्होंने इस प्रकार स्तुवन किया यह सब कुछ एक मात्र आदित्य ब्रह्मा ही यह बात सत्य है सत्य है इस विश्व में भेद या नाना तत्व नहीं है इसलिए एक आदित्य रूप आप महेश्वर की महशरन लेता हूँ, शम्भो आप रूप रहे तो अथवा एक रूप होकर भी जगत के नाना स्वरूप में अनेक की भांति प्रतीत होते हैं, ठीक उसी प्रकार जैसे जल के भिन्न-भिन्न पात्रों में एक ही सूर्य अनेक वत्त दुष्टी गोचर होता है, अतः आपके शिवा और किसी स्वामी की मैं शरण नहीं लेता, जैसे अज्ञ का ज्ञान हो जाने पर शर्प का भ्रम मिट जाता है, सीपी का बोध होते ही चांदी की प्रतीत होती, तथा नव मृच्छिका निच्छे होने पर उसमें प्रतीत होने वाला जल असत्य असत्यसिद्ध हो जाता है। उसी प्रकार जिनका ज्ञान होने पर सब और प्रतीत होने वाला यह संपूर्ण प्रपंच उनमें बिलीन हो जाता है उन महेश्वर की मैं सर लेता हूं। शम्भो जैसे जल में शीतलता अवनी में धाक्का सूर्य में ताप चंद्रमा में आहाल पुष्पों में सुहंदर तथा दूध में घी स्थित हैं उसी प्रकार संपूर्ण विश्व में आप व्याप्त हैं इसलिए मैं आपकी ही शरण लेता हूं आप बिना कान के ही शब्दों को सुनते हैं नासिका के बिना ही सूंघते हैं पैरों के बिना ही दूर से चले आते हैं नेत्रों के बिना ही देखते और रस ना के बिना ही रस का अनुभव करते आपको यर्थात रूप से कौन जानता है अतः मैं आपकी ही शरण लेता हूँ ये श्वेद भी आपके साक्षात शरुप को नहीं जानता बड़े बड़े वोगिश्वर तथा इंद्र आदि देवता भी आपको यर्थात रूप से नहीं जानते परंतु आपका भक्त आपकी ही कृपा से आपको जानता है अतः मैं आपकी ही सरन लेता हूं आप ही वृद्ध हैं आप ही तरुण हैं और आप ही बालक हैं कौन सा ऐसा तत्व है जो आप नहीं सब कुछ आप ही है अतः मैं आपके चरणों में मस्तक नवाता हूँ इस प्रकार स्तुति करके विप्रवर विश्ववानर अतिशय आनन मगन हो दंड की भांति पृथ्वी पर पड़ गए इतने में ही बालक रूपधारी शिव गोल उठे भूदेव तुम कोई वर मांगो तुमने अपनी धर्मपत्नी सुचिमता के विषय में अपने मन में जो अभिलाषा की है वह थोड़े ही समय पूर में पूर्ण होगी महामते मैं स्वयं ही सुचिमता में होगा उस समय सभी देवताओं का परम प्रिय मैं गृहपति अग्नि के नाम से विख्यात होऊंगा तुमने जो इस अभिलाषा आज तक नामक पवित्र स्तोत्र का पाठ क्या है इस स्तोत्र को तीनों समय मेरे समीप यदि पढ़ा जाए तो यह संपूर्ण कामना को देने वाला होगा इस स्तोत्र का पाठ पुत्र पोत्र और धन देने वाला होगा इस प्रकार की शांति करने वाला और संपूर्ण आपत्तियों का नाशक होगा इतना ही नहीं, यह स्वयं मोक्ष तथा संपत्ति देने वाला भी होगा, एक वर्ष तक पाठ करने पर यह इस्तोत्र पुत्र दान करने वाला होगा, इसमें संशय नहीं है। ऐसा कहकर बाल रूपधारी महादेव अंतर्ध्यान हो गए और विप्रवर विश्वानर भी अपने घर लौट गए। ऋषिवानर के पुत्र गृहपति का भगवान शिव की आराधना से अग्नि एवं दिगपाल का पद प्राप्त करना जी कहते हैं, तदनंतर विश्ववानर द्वारा विधि पूर्वक गर्वधान संस्कार संपदक होने पर उनकी स्त्री सूचीमति गर्भवती हुई तत्पचात विलवान विश्ववानर ने घराशुत्र की विधि से बालक की पुरुषोचित शक्ति बढ़ाने के उद्देश्य से गंभीर रूपी संस्कार किया। यह है संस्कार गर्भस्थ गर्भ में चलने फिरने से पहले ही संपन्न किया गया तदनंतर आठवें मास में शिमंतो नयन संस्कार किया जो गर्भस्थ बालक के अवयवों को पुष्ट करने वाला है उसके बाद शिव पूर्वक पुत्र का जन्म हो जाए इसके लिए भी विद्वान भामरू ने सुषंति नामक वैदिक कर्म संपन्न किया यह सब होने के पश्चात् शुभ है एवं नक्षत्र के योग में सूचीमति के गर्भ से एक चंद्रमा के समान सुंदर मुख वाला पुत्र उत्पन्न हुआ है जो इस प्रकार जो सब प्रकार के अरिष्टों का नाश करने वाला था वह अपने अंगों क सूती काग़ेर को प्रकाशित कर रहा था स्वयं धर्मजी ने आकर उस बालक का जात कर्म संस्कार किया और यह बताया कि इस बालक का नाम गैहपकी होगा विष्णु और महादेव जी के साथ बालक के लिए उचित रक्षा विधान करके सबके प्रति पितामहा धर्मजी हंस पर आरुहो चले चौथे महीने में बालक का घर से भार निष्कर्मक हुआ छठे महीने में उसका अन्य प्राशन संस्कार किया गया और वर्ष पूरा होने पर चूरा करण तदंतर श्रवण नक्षत्र में करण भेद संस्कार करके ब्रह्म तेज की वृद्धि के लिए पांचवे वर्ष में उपनयन संस्कार पूर्वक उसे यद्यपि दे दिया गया उसके बाद श्रावणी में उप कर्म का करके विद्वान हिंशुवालर ने उसे वेद पढ़ाना प्रारंभ किया तीन ही वर्ष में उस बालक ने अंग पद और कर्म के साथ विधि पूर्वक संपूर्ण वेदों का अध्ययन कर लिया